कृष्ण भवन परम पूज्य कल हमने मुख्य रूप से दो दिन से चर्चा कर ली है भक्तों के संघ के विषय में और उसने सब बातें हम चर्चा किए काफी बातें चर्चा की है कल उसके प्रैक्टिकल बाहरी पहलू है उसके ऊपर थोड़ी काफी चर्चा की थी हमने और अंत किया था ये समझ करके का जो सार था वो तो ये था कि जब तक हम मुक्त नहीं हुए तब तक साथ में रहने पे झगड़े होना ईर्षा होना द्वेष होना गुस्साना ये सब स्वाभाविक रूप से रहेगा क्योंकि ये भौतिक जगत के लक्षण है तो इसको हम जीरो नहीं कर सकते इसका एक ही सॉल्यूशन है जीरो करने का वो है कि पूर्ण रूप से शुद्ध होकर के मुक्त हो जाए तो इसलिए उसकी पद्धति में हम लगे हुए हैं कृष्ण भवन अमृत साधन भक्ति कृष्ण भक्ति करके तो धीरे धीरे अनुत सब दूर होते हैं तो ये सब भी दूर हो होना चाहिए लेकिन जब तक हम मुक्त नहीं हुए हैं तो तब तक हमको इन चीजों को नियंत्रण में रख के चलना होगा और ये भी एक्सपेक्ट करना होगा ये भी आशा करनी होगी अपेक्षा करनी होगी कि ये चीजें आएंगी ये सब वस्तुएं भक्तों के संग में रहने से होगी और उससे विचलित होकर के हम भक्तों का संग नहीं छोड़ते भक्ति नहीं छोड़ते इसलिए कुछ हद तक इसको नियंत्रण में रखना है कम से कम उस हद तक नियंत्रण में रखना है कि इसके कारण जो भक्ति भक्ति साधना है और भक्ति की जो क्रियाएं हैं है भक्ति के जो कार्य हैं हमारी साधन भक्ति है वो बंद नहीं हो जाए उसको हानि नहीं हो जाए ये चीज कम से कम ध्यान में रखनी है इसको ध्यान में रखकर रख के सब गिनती कर लो इस प्रकार से ये ठीक है कि नहीं ठीक है इतना कम से कम इतना तो नियंत्रण में होना चाहिए क्योंकि इससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है साधना भक्ति करके मुक्त होना और ये साधना भक्ति रुक जाती है इसके कारण तो फिर कैसे हो सकता है फिर इससे छुटकारा भी नहीं मिलेगा तो इसलिए सामान्य गिनती भी यदि लगाए तो उतनी हद तक तो नियंत्रण करना ही पड़ेगा कि जिससे इसकी दवाई हम खा सकें दवाई खाना ही बंद हो गया उसके कारण तो फिर तो वो कभी छूट ही नहीं पाएंगे उसे तो ये सैद्धांतिक निष्कर्ष कलम किया था तो आज केवल रिफ्रेश किया इसलिए दोनों वस्तु से बच के रहना है दो विचार एक है कि देखो भाई भौतिक जगत में इसलिए सब अनर्थ तो होने ही वाले हैं तो अनर्थ होने वाले हैं इसलिए इसको रोकने का प्रयास मत करो बस लड़ते रहो मुझको गुस्सा आता है या मुझे ईर्षा होती है तो वो तो होगी नहीं मैं तो बहुत ही जगत की ईर्षा तो होगी उसमें क्या गलती है जब तक है तब तक तो होगी तो करते रहो ईर्षा तो वो उतनी हद तक सब होता है कि हमारी भक्ति छूट जाती है भक्ति तो छूट जाएगी और क्या कर सकते हैं, ये सब और उसके कारण मेरी भक्ति छूट गई जब ऐसा होता है कई बार लोग लो स्कोन में आते हैं भक्ति भी करते हैं और फिर झगड़े होते हैं ईर्षा होती है दूसरों को ईर्षा होती है हमारे लिए हम तो दूसरों की ईर्षा होती है तो ये सब झगड़ों से कंटाल करके बोलते हैं हमें इसको भी देख लिया सब लोग कागड़ा बजाई काड़ा मतलब कौे सब जगह काले ही होते हैं चाहे इसको ले लो चाहे कहीं भी ले लो बहुत ही जगह इसलिए कोई भक्ति का कोई अंतर नहीं पड़ता है ये सब तो कल मन की मनाने की बात है मैं तो चला ऐसा करके या तो अपने आप अलग अकेले रहे कि भक्ति करते हैं तो वो भी नहीं करते तो ये ऐसे लोग है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उपयति यदि करना शुरू किया तो बस अभी सब कुछ समाप्त हो जाएगा सब समाप्त हो जाएंगे तुरंत ही तो इसलिए भक्तों के बीच में कभी झगड़े नहीं होने चाहिए ऐसा लेकर के चल रहे हैं तो वो लोग भी ज्यादा समय भक्त के संग में तकतीक नहीं पाते भाग रहे और ऐसे लोग भी जो हाँ तो मैंने दोनों चीज़ बता दी एक था कि ये सब है तो ये तो रहने ही वाला है इसलिए इसकी कंट्रोल करने का प्रयास मत करो और तो दूसरा था कि ये होना ही नहीं चाहिए इसके देख करके भाग जाते कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करते तो अपने अनर्थ बढ़ते जाते हैं उससे भक्ति छूट जाती है और तो दूसरा है कि देख करके भाग गए तो भी भक्ति छूट गई इसलिए दोनों एक्सट्रीम केस नहीं होना चाहिए बीच वाला है भक्तों का संग करते रहे और उस हद तक कंट्रोल में ये सब चीजें कम कम से कि जिससे भक्ति बंद नहीं हो। ले लेखा रहेना चाहिए और उसके सामने हमको कितना सहन करना पड़ रहा है इसका लेखा जोखा रख करके फिर चलना चाहिए किसी के साथ आप एक महीने तक मान लो एक महीने में रह रहे हो और उनसे बहुत लाभ मिल रहा है वो मंगला मंगलाती के लिए भी उठ पा रहे हैं उसके कारण और ये सब हो रहा है लेकिन उसको ईर्षा भी है आपसे किसी को और कुछ बात भी बताता है आपके विषय में तभी तो लेखा जोखा करके कर देख लो इससे मुझे नुकसान कितना है नुकसान है मेरा तो नाम खराब हो गया मेरा तो ये हो जाएगा और लाभ क्या है कुछ तो ये है तो मंगलाती तो उठ पाता हूँ ये भक्ति में इतना इस प्रकार से भी लाभ हो पाता है गिनती कर लो अलग अलग पहलु को मिला करके तो हम आ, एक महत्वपूर्ण विषय इसमें है कि आ, एक चीज इंग्लिश में बोलते हैं जिसको विस्डम हिंदी में क्या बोलते हैं उसको बुद्धिमत्ता नहीं वो तो इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंसाना होना कोई तो बोलता है सयाना है सयाना विवेक भी वो तो डिस्क्रिमिनेशन है। चतुर चतुर्वर है।, है वो एक ऐसी वस्तु जो जो है पन... आ, पन पन थे थे। है तो शाना है जो अनुभव है। से है। आती गुजराती गुजराती बन थे थे थे तो उपयोग उपयोग एक भी उपयोगपण मतलब इसका अर्थ यह है कि हिंदी में उसका उस प्रकार गुजराती में शाण शाणपण इसके लिए भी उपयोग होते हैं जो बुजुर्ग हो गए हैं और अच्छा अनुभव हो गया है तो ये क्या है कि अलग अलग अलग अलग सिद्धांत है और उसको व्यावहारिक जीवन में जब अप्लाई करते हैं उसको व्यवहारिक जीवन में जब लगाते हैं उसका संचार करते हैं तब अलग अलग सिचुएशन में हमको क्या फल मिलता है उसके आधार पर कौन सा सिद्धांत कितने हद तक लगाना चाहिए इसके अंदाज वो एक अनुभव से आता है लोगों को जैसे पहली बार जो नए जवान लोग होते हैं तो वो बेस्ट को ही देखते हैं सेकंड बेस्ट को देखते हैं ओके को देखते हैं ठीक है को देखते हैं लेकिन जीरो से पीछे जाते नहीं अगर अच्छा अच्छा है तो उसमें जीरो से लेकर सौ के कैटेगरी सौ का ही प्रयास करेंगे नहीं तो सत्तर पचास पैंतीस लेकिन बुरा होगा वो चीज़ वो सहन नहीं कर पाएंगे लेकिन वास्तविक जगत में ऐसी सिचुएशंस आती है कि यहाँ तो या तो आपको माइनस सेवेंटी सेलेक्ट करना है या तो माइनस फिफ्टी या तो माइनस थर्टी के ऊपर कुछ है ही नहीं है ऑप्शन तो भी यदि जीरो कोई ढूंढते रहे जीरो जीरो के ऊपर को पॉजिटिव कोई ढूंढते रहे तो आदमी कुछ काम नहीं कर पाएगा व्यवहारिक रूप से तो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि भाई ये है और ये है और दोनों में नुकसान है तो उसमें भी नुकसान किसमें कम है उसको सिलेक्ट करना नुकसान तो दोनों में है दोनों में नुकसान होने वाला है लेकिन किस कम नुकसान है वो सिलेक्ट करो तो ये बहुत ही व्यावहारिक बात है ये अनुभव से आती है लोगों को इसलिए बुजुर्गों की सलाह लोग लेते थे और उस प्रकार से चलते थे होता है ना विवाह के मामले में कई बार ऐसा होता है आपके पति और पत्नी है और झगड़े हो रहे हैं और देखो भाई पत्नी को तो पालन करना ही चाहिए नहीं कर रही है तो वो नेगेटिव हो गया अब इसको सुधार नहीं सकते तो मार दो कि कुछ भी करो पता नहीं वो निगेटिव हो गया मतलब नेगेटिव हो उसको सुधार नहीं सकते तो वो फिर दूसरा सोच ही नहीं सकते जीरो से ऊपर जा ही नहीं सकते सेम चीज पति केस में तो इन केसेस में सिचुएशन को सही से देख करके जो बुढ़े आदमी होते हैं बुजुर्ग होते हैं वो देखते हैं कि देखो भाई ऐसा है ऐसा है अभी तो सिचुएशन ऐसी है, है अभी इसमें आपको झुक करके तलना पड़ेगा अन्यथा इसका जो परिणाम होगा आप मान लो कि 100 परसेंट सही जो है उसी को पकड़ कर चलने गए तो उसका परिणाम ज्यादा गलत होने वाला है तो इससे अच्छा है आप थोड़ा गलत अभी ये ये थोड़ा गलत सहन कर लो जिससे और ज्यादा बहुत ज्यादा गलत नहीं हो जाए गलत तो सहन करना है दोनों में से दोनों नेगेटिव है <laughs> लेकिन अभी यदि एक नेगेटिव छोटे नेगेटिव को सिलेक्ट नहीं किया तो बड़ा नेगेटिव हो जाएगा हम सोच रहे कि पॉजिटिव हो जाए अभी पॉजिटिव किया तो बाद में इतना बड़ा नेगेटिव हो गया ऐसा नहीं होगा इतना बड़ा नुकसान हो जाए ऐसा नहीं हो जाए तो वो चीज़ को लेके चलना पड़ता है तो ये भी एक व्यावहारिक बात आती है मान लो किसी को निमोनिया आ, किसी को डायरिया होगा एग्जाम्पल तो अभी उसको डायरिया दस्त हो गए और वो लेकर चलता है मैं तो हमेशा शुद्ध ही रहने वाला हूँ मैं स्नान तो करूंगा ही करूँगा तो दिन में दस बार जाएगा दस बार स्नान करेगा साथ में निमोनिया भी हो जाएगा शुद्ध तो रह लिये पॉजिटिव मिल गया शुद्ध रह लिये लेकिन साथ में अभी हो गया निमोनिया अभी निमोनिया हो गया तो आप स्नान कर ही नहीं सकते और लम्ब का मतलब वो कैटेगरी बढ़ गई उसके साथ तो भी दो बीमारी हो गई Okay, मंगलार थी जब सब कुछ छूट गया दस पंद्रह दिन बीस दिन के लिए जब सोच रहे थे कि एक दिन के लिए भी पॉजिटिव करूंगा मैं तो ये वस्तु ऐसी रहती है जीवन में केवल बीमारी के केस में नहीं आती है तो स्थूल केस था लेकिन इसी सिद्धांत को जब लगाएंगे जीवन में अक्तों के संग में भी या कहीं भी कम्युनिटी में तो ये कुछ चीजें लेकर के चलनी पड़ती है ये समझ लेकर के चलनी पड़ती है कि ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जिसमें नेगेटिव ही नेगेटिव संभव है तो भी उसमें जो कम नेगेटिव उसको सिलेक्ट करें ये जब सोच करके हम अपना मार्ग सिलेक्ट करते हैं आगे तो क्या है पॉजिटिव को देख देख करके हमको जलन नहीं होती रहती है अरे वो था वो तो था वो तो था वो तो कर ही जीने का क्या अर्थ है अच्छा है मर जाऊँ ऐसे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं तो नहीं ठीक है मेरी सिचुएशन ये है अभी ये सिचुएशन में यही संभव है वरिष्ठ लोगों के साथ भक्तों के साथ मिलकर के सिचुएशन चर्चा कर ली इस प्रकार से अभी इस प्रकार से जाना है निगेटिव है सही बात है लेकिन इतना नेगेटिव करना पड़ेगा नहीं तो बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाएगा इसी प्रकार से भक्तों के संग में होते हैं भक्तों के संग में रहेंगे तो निगेटिव होंगे कहीं और पॉजिटिव भी कहीं होते हैं तो वो कुछ निगेटिव को हटाने के लिए यदि भक्तों का संग निकल गया तो उसके उसका तो पॉजिटिव हो गया वो चीज में लेकिन फिर दूसरे संघ जो प्राप्त हुए उससे जो बड़ा नेगेटिव हुआ सत्संग में जाकर के वो तो कितना बड़ा होगा तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रख कर चलनी चाहिए तो क्योंकि भक्तों के बीच में मनमुटाव भी है तो उसको झेलते हुए आगे चल सकते हैं ठीक है ये हमारी सिचुएशन है भगवान ने कर्म के अनुसार इस प्रकार से लिया है तो दुख झेलने पड़ेंगे अल्टीमेटली तो पुरुष सुख दुख का नाम भोगतृत्व तो हेतु क्या हमने भोग करने की इच्छा की इसीलिए दुख आ रहे हैं अलग अलग प्रकार से सुख भी आ रहे हैं तो वो सब तो यहाँ मिलने हैं चाहे कहीं और जाएंगे वहाँ पे भी सुख और दुख तो मिलने ही वाले हैं पद्धति अलग हो सकती है निमित्त अलग हो सकता है अलग अलग निमित्त से अलग अलग प्रकार आएंगे सुख और तो उसको साथ में लेकर के चलना ठीक है, है ये हमारे कर्मफल इस प्रकार से तो इस प्रकार से दुख मिल है बाकी जो फोकस है जो हमारा अटेंशन है जो हमारे क्या बोलते हैं टेंशन को क्या बोलते हैं ध्यान केंद्र ध्यान केंद्रित ध्यान जो है वो हमारा साधन अवत्ति हम कितने आगे बढ़ रहे हैं पांच चीजें उसमें मुख्य बताइए ना साधु संघ कृष्ण नाम नहीं कृष्ण नाम भागवत श्रवण श्रद्धा श्रीमूर्ति श्रवन मथुरावास श्रद्धा श्रीमूर्ति सेवन साधु संघ कृष्ण नाम भागवत श्रवण मथुरावास श्रद्धा श्रीमूर्ति सेवन ये पांच मुख्य है उसमें साधु संघ भक्तों का संग कृष्ण नाम फिर भागवत का श्रवण श्रीमूर्ति का सेवन और मथुरावास यानी कि पुण्य भूमि में वास धाम में वास और धाम वहां पर है जहाँ पे सब भक्त लोग रहते हैं तो भक्तों का संग न हम तिष्ठामी वैकुंठ है योगी नाम हृदय शुचा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायती मतभक्ता। मैं न तो वैकुंठ में हूँ न योगियों के हृदय में हूँ मैं तो उधर हूँ ये नारद जहाँ पे मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं। मेरा गायन करते हैं। तो इसलिए वो मथुरावास भी उसी प्रकार से जो भक्त सब लोग रहते हैं और भगवान का गायन करते हैं भगवान का कीर्तन करते हैं भगवान की सेवा में लगे हुए हैं वो जगह मथुरा के समान है तो ये पांच वस्तु के ऊपर फोकस रहना बाकी सब चलता रहता है अप डाउन उसमें जो भी सुख दुख मिलता रहे उसमें मिलता रहे ऐसा त्रिगंगानंद का कुछ प्रश्न था समस्या हो गई तो कहीं और से कोई ऐसा उसमें सामान्य रूप से जो हमारी निजी समस्याएं रहती हैं तो उसका हल इतना आसान नहीं भी होता है कभी कभी हो जाता है बहुत बढ़िया हो गया तो लेकिन ऐसा नहीं की मान लो एक मंदिर में बहुत समस्या हो रही है तो हम एक मंदिर बदल के दूसरे में गए दूसरे में भी हो रही है तीसरे में गए अभी उसको बदलते ही नहीं रहना चाहिए एक दो तीन में भी नहीं हुआ तो समझ लो भाई यही स्थिति है उसको स्वीकार करना <laughs> और अभी आगे चलो तो नहीं तो वो तो भौतिक व्यवस्था ढूंढते ढूंढते ढूंढते ढूंढते जीवन समाप्त हो जाएगा और खास यदि हम झगड़े से समस्या में आते हैं यदि हमको झगड़ा होने समस्या होती है तो कलयुग में तो और क्या मिलने वाला है सामान्य रूप से तो कल का युग है उनका नाम ही इसलिए पड़ा है तो इसलिए ये सोचना चाहिए हाँ लेकिन संग इसलिए ऐसे लोगों का करना चाहिए जो भक्त है उसमें भक्ति के नाम पे अधर्म कर रहे हैं ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए सत्संग मतलब सत्संग असत्संग की बात नहीं कही है जो भक्ति के नाम पे अधर्म कर रहे वो सब असत्संग सहज और इसलिए संघ के विषय में आता में ऐसी यदि कोई स्थिति है वहां पे भक्त वास्तव में भक्त नहीं है तो निश्चित रूप से सही भक्तों की खोज करनी चाहिए लेकिन सही भक्त भी जो है जो पथ पे है साधना भक्ति में है तो ये प्रकार की भौतिक समस्या उधर भी हो सकती सब प्रकार की क्योंकि अभी तक कोई साध्य प्राप्त नहीं किया सही या गलत हम शास्त्रों से पता करते हैं कि हाँ ये भक्त हैं कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी या तो अधिकारी है कि नहीं भक्ति के भक्ति के बाहर है ये सब चीज हमको शास्त्र से पता चलती है इसलिए हमें संघ भक्तों का प्राप्त करना चाहिए बोनाफाइड भक्तों का लेकिन बोनाफाइड भक्त में भी ये समस्याएं हो सकती जब तक तो उसकी मुक्ति नहीं होती है तो फिर उससे विचलित नहीं होना बस ये कुछ बातें भक्तों के संग के विषय में यहाँ पे हम प्रयास कर रहे हैं तो और गुरु महाराज की जो इच्छा है वर्णाश्रम को पुनः स्थापित करने की क्योंकि तो प्रभुपाद का 50 परसेंट कार्य है जो तो की बहुत बहुत बहुत बड़ा है तो गुरु महाराज ने कृपा करके हमको इसमें निमित्त बनने का मौका दिया है तो यहाँ पे हम लोग सब मिलकर के उनकी जिस प्रकार से इच्छा है उनका जिस प्रकार से प्लानिंग है योजना है शिल्प रुपात के मिशन में इसको सर करने की तो उसको समझ करके सब मिलकर के उसकी तरफ आगे बढ़े ये हम सब लोग प्रण लेना चाहिए अच्छे से और इस रास्ते में काफी समस्याएं आएंगी काफी कठिनाइयां आएंगी बाहर से आएगी अंदर से आएगी हमारे खुद के मन से आएगी बुद्धि से आएगी हमारे खुद के लोगों से आएगी परिवार से दूसरे परिवारों से आ सकती है समस्याएं तो अनगिनत आ सकती है इसमें किंतु हम दृढ़ निश्चय हो इस विषय में कि नहीं हमेशा देखते रहे आगे कि ये सब समस्याएं हैं लेकिन अल्टीमेटली ले क्या मिलने वाला है हाँ गुरु और कृष्ण ऐसे प्रसन्न होंगे जब हमको निमित्त बनाए ये विशेष वस्तु का तो ये विशेष कृपा है इन लोगों की हम पे तो विशेष प्रसन्नता भी प्राप्त होगी गुरु कृष्ण की तो वो सोच करके फिर जलना चाहिए जो भी समस्या आ रही है गुरु महाराज बांग्लादेश में पुस्तक वितरण करते थे नाइनटीन में तो वो इंग्लैंड कंट्री से है ठंडा देश है वहाँ का वातावरण भी पूरा अलग है और विदेशी लोग जब भारत आते हैं खासकर यूके से यूएसए से वहाँ पे जन्मे हुए वहाँ पे बड़े हुए तो बहुत बड़ी समस्या होती है उनको भारत में रहने में बहुत कष्ट होता है क्योंकि वो लोग एक तो आरामदायक जीवन जिए वहाँ पे और वहाँ का पूरा हवामान अलग है यहाँ पे बहुत गर्मी का वातावरण है यहाँ पे रफ एंड टफ लोग चाहिए रहने के लिए तो इसलिए ज़्यादातर उस समय जो भी आते थे वापस चले जाते थे आए कुछ दिन रुके या कुछ महीने रुके भारत में और भाग गए कि नहीं रह पाते थे इवन अभी भी ऐसा ही होता है कुछ लोग टिक जाते बाकी तो वापस जाना पड़ता है गोकुलचंद चंद्र जब भारत आना चाहते थे तो उनके टेम्पल प्रेसिडेंट को उन्होंने बोला कि विकास महाराज मुझे बुला रहे हैं उनके साथ प्रचार के लिए भारत में टेंपल प्रेसिडेंट बहुत प्रसन्न हुए कि हाँ जाओ भारत लेकिन इतना पैसा खर्च कर रहे हो वापस मत आना बहुत को भेजा बहुत आगे अभी मुझको ये चीज नहीं चाहिए आप वापस मत आना जाओ तो जाओ तो, तो, तो इस तरह से फिर गुरुकुलंद गुरु आए और रह गए इधर सब लोग नहीं रह पाते तो बहुत लोग को तो वापस जाना प्रत्येक गुरु महाराज जैसे भारत में प्रचार करने आए थे बहुत उनको समस्या थी बांग्लादेश जैसे देश में जाना पड़ा अभी बांग्लादेश तो भारत से भी काफी पिछड़ा हुआ है और ये बात है 1975 की 1975 सौ पचहत्तर तब तो क्या स्थिति होगी बांग्लादेश आज जो हम इतना सारे वाहन देखते हैं उस समय वाहन नहीं होते थे बुक कार भी आपको खरीदनी है तो महीनों या सालों पहले बुक कराना पड़ता था तब आएगी भारत यहाँ बकरिया तो महाराज बताते हैं महाराज पुस्तक वितरण और इसके लिए जाते थे तो सामान्य रूप से ऐसी बस सब आ, आ, क्या बोलते थे यातायात भी इतना नहीं मिलता था जो मिलता था वो भी ऐसी बस जिसमें जंपर नहीं होते थे और उसमें लोग बकरियां लेके चढ़ते थे और इतनी गर्मी होती थी और बंगाल का तो गर्मी का वातावरण कैसा है कि बहुत नमी होती है तो पसीना इतना निकलता है बहुत पानी निकल जाता है शरीर से तो ऐसी अवस्था में पुस्तक वितरण करते थे पूरे बांग्लादेश में और फिर बाढ़ आती थी हर साल बाढ़ आती है एक बार तो क्या हुआ कि सब पानी ऊपर चढ़ रहा है रात है और रात को बाढ़ आ रही धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ रहा करके तो महाराज और सब लोग छत के ऊपर चढ़ गए पुस्तक अलग ले करके पुस्तकें जो वितरण करने सब उठा उठा के छत के ऊपर चढ़ा के खुद छत के ऊपर बैठ गए और सोचा आज तो पानी ऊपर आ रहा है आ रहा है आ रहा है सो जाते है रात को भगवान की इच्छा हुई तो बचेंगे ये तो सब डूब जाएंगे ऐसी स्थिति थी लेकिन फिर बारिश थोड़ी रुकी बाढ़ काफी ऊपर तक आ करके चली गई तो बच गए ऐसे ऐसे तो बहुत सारे किस्से हुए महाराज के साथ तो महाराज बताते हैं कि जब एक बार वो बस में जा रहे थे ये सब बकरियां और सब था और वातावरण ऐसा था एकदम सहन नहीं हो सके ऐसा तो महाराज सोचे कि मैं सब क्यों कर रहा हूँ क्या मतलब है इन सब का इतनी इतना कष्ट लेने का फिर महाराज सोचे कि हाँ श्लोक प्रभुपात प्रसन्न होंगे इसलिए सब कष्ट चला गया सब कष्ट सहन करने के लिए तैयार हो गए तो इस तरह से ध्येय को हमेशा ध्यान में रख करके तो यदि हम चलते हैं तो ये सब कष्ट छोटे छोटे लग जाते हैं ठीक है ना चलो इतना सहन कर लेंगे किसी ने कुछ बोल दिया ठीक है बोल दिया शरीर को बोला है ठीक है बोल दिया इसका इतना बड़ा झगड़ा करेंगे तो उसमें यह मिशन में कहाँ हम <laughs> सेवा कर पाते हैं ये प्रैक्टिकल वस्तु है जैसे महाराज उदाहरण देते हैं आप जब ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं टिकट है आपकी पूरी ए की बुक कराइए बढ़िया टिकट है लंबा सफर है और कुछ होकर क्या आप ट्राफिक में फंस गए तो उसके कारण जस्ट अभी एक मिनट बाकी है ट्रेन ऑन बजा रही है आपको सीढ़ी चढ़ करके सामान लेकर के आप जा रहे हैं सीढ़ी चढ़ करके पांचवें प्लेटफॉर्म पे जाना है उधर उतर करके ट्रेन में अपने कंपार्टमेंट में बैठना है यह आपका गोल है इतना करना है तो आप क्या करोगे भागोगे सामान के साथ भागोगे और कोई आपको ईर्षा करने वाला सामने मिल गया आप जानते हैं मुझसे ईर्षा करता है वो आपको भागते देख देखते आपको धक्का मार दिया और गिरा दिया आपको तो अभी आप उसको किसके साथ लड़ने बैठोगे कि क्या करोगे कि तुमने देखो वापस ऐसा किया तुम तुम मुझे ऐसा ही करते हो तुमको तुम तो मैं दिखा के रहूँगा ऐसा थोड़ी न करने बैठेंगे उसको सॉरी बोल करके खुद भागेंगे वापस और ट्रेन पकड़ेंगे उसी प्रकार से हमको ट्रेन पकड़नी चाहिए गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए में थोड़ा बहुत किसी ने कुछ बोल भी दिया तो ठीक है उसका बड़ा यदि नहीं बनाते तो कुछ होने वाला नहीं है यदि उसका बड़ा प्रभुपाद के मिशन के कुछ बड़ा नुकसान होता है और ये है तो सोच सकते है अन्यथा स्वयं के लिए इतना बड़ा बनने की जरूरत नहीं क्योंकि उससे किसका लाभ होने वाला है आध्यात्मिक तो किसी का लाभ हो नहीं रहा थोड़ा क्षमा कर दिया तो चल जाएगा उस उसके तो इस तरह से थोड़ा चीजों को देखे तो ये पूरा अलग दृष्टिकोण है ये दृष्टिकोण है पूर्ण शरणागत प्राप्त आश्रम में भी इन चीजों को थोड़ा आ, करने की प्रशिक्षण प्राप्त होता है ब्रह्मचर्य पुस्तक में महाराज कई बारे अलग अलग चीज लिखते हैं तो प्रशिक्षण रहता है दूसरों का भी ध्यान रखने का और अपने ऊपर यदि कोई लालछन लगाता है या कोई कुछ बोल देता है जितना उसको सीरियसली नहीं है, ठीक है अरे सच प्रू कई बार कहते हैं फेमसली वो इसमें ट्रेंड भी करते हैं यदि किसी ने आपके बारे में कुछ बोल दिया तो तो बहुत अच्छा है उसमें आप विचार करो उसमें से दो परसेंट यदि सही लगता है तो स्वीकार करो तो छोड़ क्या नुकसान हो जाए? इस तरह से ये चीजें थोड़ी एक है जिसको समझ के चल सकते हैं हमेशा <coughs> फोकस रखें यही यही को ध्यान में रखे उससे हमारा उत्साह भी बहुत बढ़ेगा ये एक वस्तु आई थिंक ये विषय यहाँ पे समाप्त करते तो हैं भक्तों का संग वक्तों के संग में एक और बात थी कल बताई थी रिपीट तो करने के तो लिए हमारे हमको देखने वाले एक वक्त कम से कम होने चाहिए इनको हम सब कुछ हृदय खोल के बता सके हमारे डॉक्टर की तरह इंग्लिश में उसको काउंसलर बोल देते हैं एक तरह से शिक्षा गुरु या गुरु कि जो जिनको हम सब बता सके जो भी हमारी स्थिति मान लो कि क्यों क्योंकि कोई भी व्यक्ति पाप कर सकता है चाहे वो चांडाल हो चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो शुद्ध ब्राह्मण हो लेकिन जगत में है तो पाप वृत्ति होती है तो पाप में पड़ सकता है कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति पतित हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है जो पतित होता है वो सबको पता चल जाएगा क्या पतित हुआ है लेकिन स्वयं को तो पता होता है तो इसलिए यदि हम किसी के अंतर्गत है तो हम उनसे जाके बात कर सकते हैं ये मेरा पतन हो रहा है मैं भक्ति से पतित हो रहा हूँ मैं धर्म से पतित हो रहा हूँ आप हमको मदद कीजिए ये चीज देख सकते हैं अन्यथा बहुत खराब हालत हो जाती क्योंकि माया तो तीनों जगह पे है इंद्रियाणी मन और बुद्धि रस्य अधिष्ठान इंद्रिय मन और बुद्धि तीनों जगह पे काम तो हावी है उसका स्थान है ये उनके किले हैं इंद्रियों में मन में बुद्धि में तो बाकी रह क्या गया हमारे पास बाकी गुरु की ही शिक्षा रहेगी जो सामने से बताए तो इसलिए जब कोई पाप करता है तो उस समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है लेकिन ऐसा नहीं है उसकी बुद्धि हमेशा भ्रष्ट ही रहती है बाद में बुद्धि आती है तो उसको बोध होता है मैंने पाप कर दिया इच्छा नहीं थी फिर भी कर दिया इच्छा से कर दिया जो भी था बाद में पता तो चलता है तो वो समय में फिर बता सकते हैं कम से कम ये देखो ऐसा ऐसा हो गया मुझसे अभी आप बताइए क्या करूं ये तो गड़बड़ घोटाला है आगे वापस आएगी माए फिर, फिर वापस आएगी फिर वापस आएगी तो क्या करें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है इसलिए यदि हम हमारे पास ऐसा कोई नहीं है तो हम अपने आप लड़ने का प्रयास करते हैं और लड़ कौन रहा है? मन बुद्धि और इंद्रिया तो उसके ऊपर तो ऑलरेडी किले बने हुए हैं काम के तो कैसे उसमें जीत पाएंगे तो इसलिए भक्तों के संग में ये एक विशेष संग है ये होना चाहिए हमको कोई सामने से बोलने वाला होना चाहिए हमको कोई पूछने वाला होना चाहिए और हम किसी को बताने वाले तो पृती तो हमारा कार्य है उसमें हृदय की बातों को पूछना ये समस्या है ये समस्या है। ऐसे कैसे आगे बढ़े इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, है, है? है तो सहन करना पड़ेगा है आप को था, आपने तो हमारे हमसे भी तो, तो मतलब हम हमको शॉर्ट टेंपर होने की समस्या है आप मतलब वो ऐसा कहता है तो ऐसे तो होना ही चाहिए ना और उग्र हो गा तो हमको पता चल जाता है ना कभी ये तो गलत करा है मैं यहाँ पे विशेष रूप से पाप कर्म की भी बात कर रहा हूँ तो मान लो मैं पाप कर्म में पड़ गया और मैंने काउंसिलर को बताया अरे बहुत बढ़िया है हम दोनों मिल के हैं तो वहीं पर पता चल गया ये तो गुरु नहीं है तो गलत आदमी है तो उसका संग छोड़ दो सही आदमी का संग करना वो हमेशा रहेगा वो तो हमेशा पॉइंट रहेगा काउंसिलर यदि हमसे भी ज्यादा पाप कर्म करने वाला है तो उससे थोड़ी ना हमको लाभ मिलने वाला है आपका पैसा तो ये ये एक महत्वपूर्ण वस्तु है उसमें उसके अंदर एक ज़्यादा होगा बहुत सारे अच्छे हो तो तो छोटा सा हम करना और किसको कहते वो व्याख्या करनी पड़ेगी ना दुर्गुण यदि हम कहते हो गुस्सा हो जाता है उसको दुर्गुण कहते हो तो गलत व्याख्या है दुर्गुण यह है की वो गंभीरता से गुरु कृष्ण के जो वाक्य है गुरु साधु शास्त्र के उसको पालन करने में वो गंभीर नहीं है तो वही दुर्गुण है ये हो सकता है कोई एक चीज वो कर नहीं पा रहा है प्रयास करने पर उसको अपना 100 प्रयास कर रहा है तो ठीक है आगे बढ़ रहा है सामान्य रूप से तो काउंसलर शब्द नहीं उपयोग करें यहाँ पे यहाँ पे गुरु शब्द ही उपयोग करें तो सही रहेगा क्योंकि काउंसिलर मतलब उससे पूरा विचार आता है कि कोई पोजिशन ले ली और बस अभी वो डिफरेंट वर्ड तो वो शब्द नहीं उपयोग करें तो जो व्यक्ति है तो उसमें वो हमसे उन्नत है तभी तो हम इनका संग ले रहे हैं तीनों तीनों तीनो गुणों से परे तो नहीं होते हैं हाँ। तो उसके सब में तो नहीं कर सकते कोई तो, तो परफेक्ट हाँ, देखिए इसमें जैसे वैदिक समय से तो चला आ रहा है तो थी थी थी। वो एक ही वस्तु ही प्रतिनिधि भी प्रशिक्षण दे रहा है ना वैदिक समय में भी गुरु भी होते थे तो गुरु ऐसा नहीं है कि सभी लोग तीनों गुणों से परे होते वैदिक समय में भी गुरु का जो सिद्धांत है वो पहले से चला आ रहा है वो गुरुकुल के गुरु को भी उसी प्रकार से वर्ताव होता था जैसे किसी और गुरु को होता है आचार्य, आचार्यम विजान्याम ना वन्य तक कर गुरुकुल के गुरु के लिए गुरुकुल के गुरु ऐसा नहीं थे कि वो तीनों गुणों से परे होते हाँ सत्तों गुण प्रधान होता था पर क्योंकि वर्णाश्रम स्थिति में है इसलिए काफी नियंत्रण में होता है काम करोद मोहम्मद अम्म लेकिन तीन गुणों से परे नहीं होते त्रुटिहीन नहीं होते वो तो पहले से चला आ रहा है इसलिए केवल गुरु नहीं है गुरु साधु और शास्त्र जब तो गुरु साधु और शास्त्र को मिलाकर करके हम चल रहे हैं हमको वास्तविकता सब पता है यहाँ पे प्रैक्टिकल वस्तु है कि मैं काम वासना में पड़ गया हूँ फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से पाप कार्य कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल तो हमको गुरु साधु शास्त्र से पता है ऑलरेडी कि ये पाप कार्य है वो हमसे उन्नत हम उनके पास जा रहे हैं उनको पूछ रहे हैं कि देखिए ऐसा से समस्या जल्दी है मेरे साथ गुरु साधु शास्त्र के अनुसार ये पाप कार्य है अभी आप कैसे मैं निकलूँ इससे आप बताइए इस प्रकार से मुझको गाइड कीजिए तो उसमें कोई हानि नहीं है जब तक वो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार बताते यदि वो बताए नहीं इसमें तो कोई समस्या नहीं है तो वो वहां पे ही रिजेक्ट हो गए और यदि वो बताते नहीं इसमें समस्या इसको इस प्रकार से ठीक कीजिए या तो वो बताएंगे इस विषय में मैं थोड़ा पीछे पड़ता हूँ उन लोगों के पास आप जाइए मान लीजिए कि कोई ब्रह्मचारी के पास आता है कि पूछने के लिए कि मेरे घर में ये ये समस्या चल रही है पत्नी के साथ या बच्चे के साथ जो भी है तो इसको मैं कैसे समाधान करूं तो सामान्य रूप से ब्रह्मचारी या सं्यासी गण डिरेक्ट कर दे के भी जाओ आप ये गृहस्थ के पास जाओ उनको ज्यादा अनुभव है इस वस्तु का इसमें आपको इस प्रकार से निकलते मैं पापकर्म की बात कर रहा हूँ तो महाराज वो प्रश्न का उत्तर देते हैं कई बार ये प्रश्न आता है सिक्वेंटली आपका क्वेश्चन है चौथा नियम है आगे आएगा भी नियमों का ही है चौथा नियम है तो आ, मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी नहीं चाहती चौथा मेरी पत्नी चा, मैं चाहती हूँ मेरा पति नहीं चाहता चौथा नियम पालन करना तो क्या करे ये बार बार प्रश्न आता है महाराज के पास तुम महाराज बोलते देखिए भाई ये आप ये ये ये लोग हैं इन पूछ सकते वो लोग प्रैक्टिकली क्या करते घर में मतलब सीधा उजर डिहेक्ट नहीं कर तो ऐसी वस्तु हो सकती है करें जो काउर तो वो व्यक्ति दे रहे हैं वो तो तो अच्छा तो तो तो तो ऊपर वाला वाला अच्छा डायरेक्ट करेगा नीचे और ये तो ये ऐसे गुस्सा हो तो मतलब हमेशा को हम हमेशा दो आंख तो रहती है सदगुण देखना दुर्गुण देखना तो वो तो तो जब गुरु भी होते है हैं साथ में तो वो रहेगी सद्गुण देखेंगे दुर्गुण देखेंगे किंतु सदगुण के ऊपर ही विचार होगा दुर्गुण के ऊपर विचार नहीं होगा क्योंकि वो दुर्गुण हमको कोई नुकसान नहीं करने वाला है हम सदगुण उनमें से लाभ लेते हैं तो वो दुर्गुण हमको देखने की आवश्यकता हाँ नहीं है वो देखने के लिए और कोई उनके ऊपर तो भी है ना तो उस तरह से लेकर के आगे चलते हैं शिष्य लोग इसलिए परिवादन और निंदा दो वस्तु है मतलब ऐसे दोष देखना जो है और निंदा मतलब ऐसे दोष देखना जो नहीं है इसकी कभी चर्चा नहीं होनी चाहिए शिष्यों में गुरु के प्रति तो दोष हो सकते हैं किंतु क्योंकि गुरु साधु शास्त्र के अनुसार हम चल रहे हैं ये वो दोष हमको नुकसान नहीं कर रहे मतलब गुरु के ऐसे जो कार्य हैं जो साधु शास्त्र के अनुसार नहीं है उसको जीवन में नहीं उतारना है और जो ऐसे कार्य है जो साधु शास्त्र के अनुसार है उसको जीवन में उतारना है के अनुसार भी यही वस्तु है ईश्वर नाम वो सत्यम प्रतिभा तो उस प्रकार से जब जाते हैं तो ऐसा नहीं कि जीवन बर्बाद हो जाएगा उसके कारण हाँ यदि साधु शास्त्र किसी को भी ध्यान में नहीं रखते जो आदमी बोल दिया बस वही करना है तो गलत है ओके अभी आ गया। चार की बात आती है तो पिछले टॉपिक में प्रश्न है समझा नहीं प्रश्न पूछ सकते हैं हैं अभी मिनट हाँ मतलब अभी नया टॉपिक नहीं लेते क्योंकि टाइम कुछ बहुत बचा है बात में में जब समस्या होती है है देज़। देज़। किस किस कौन सी बच्चों के संग में तो समस्या तो और अधिक सोची होती संग में होता है बच्चों के है घर में बच्चे रहते हैं घर में बच्चों के साथ ही आदमी मन एकदम है। के बताया कि हमारे वो में में में रखना तो मॉड्स ही है जाते हैं। तो इसलिए जब हमने पिछली बार चर्चा की कल तो लास्ट बात यह वर्णाशम की जो व्यवस्था है उसमें रह करके ये पालन कर पाना आसान रहता है वर्णाश्रम की व्यवस्था इसलिए हमको स्थापित करनी अच्छे से जब तक वो स्थापित नहीं है तब तक ये समस्या रहेगी क्योंकि ये स्वाभाविक है कि जब इक्वल्स रहते हैं समान उम्र के लोग जो रहते हैं उनको मित्रवत कहते हैं शास्त्र में बताया 10 साल 15 साल का जो अंतर है 10 से 15 साल का जो अंतर है वो समान में आता है अलग अलग वर्णन केस थोड़ा अलग भी है तो इनमें जब मतभेद होता है तो समस्या होती है इसलिए यदि ये लोग हमेशा उनके ऊपर कोई है तो दोनों उनकी बात मानेंगे किसी कभी मत सही बताया उसने हमको इनकी बात मानकर चलनी है बात खत्म होगी ये सिस्टम हमको साबित करना है अकेले अकेले रोबोट की तरह जब घूमेंगे तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उस प्रकार से नहीं आती आप बच्चों में भी देखिए बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो कई बार आते हैं मतलब मेरी सेवा होती है तो दल बना दो आप लोग बना लो अपना टीम दल दल बना दो तो हम अपने आप बनाएंगे तो झगड़ा करेंगे तो आप बना दोगे तो फिर कोई नहीं बोलेगा <laughs> तो वही बात सेम चीज आप देखिए कंटिन्यू होती है कहीं भी बड़े भी हो गए तब भी वो बात कंटिन्यू होती है आपस में जो तो तालमेल है वो तो बहुत छत्वपूर्ण में जो लोग होते हैं ब्राह्मण जैसे उनमें हो सकता है बाकी सामान्य रूप से ऊपर कोई होना चाहिए इसलिए वैदिक सिस्टम देखे तो उसमें हमेशा हमेशा कोई ना कोई तो ऊपर रहता था और जब वो सयानापन आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे विष्टम तब फिर अकेले हो जाओगे तो विषम तब तक चाहिए तो आजकल तो लोग मरते हैं तब तक विष्ट नहीं आती है <laughs> ये समस्या है बाकी पहले के लोग पैंतीस चालीस चालीस साल के हो गए 40 साल के ऊपर अलग भी आप खुद दादा बन गए घर के बड़े हो गए तो आप खुद फिर घर को चला सकते हो फिर आपको कोई और नहीं चाहिए ऊपर इसलिए वर्णाश्रम आने पे ये सब वस्तुए बहुत स्मूथ हो जाएगी तो भगवान ने ऐसे डिजाइन किया है सबके लिए अभी तो डी को देख के चलना पड़ेगा तब किसी को दिए इतना पता भी नहीं है तो भी वस्तुएं समुद्र चलती है समस्या भी नहीं पता होता है तो तो तो गलत बात है शिल, की